बृहदारण्यक उपनिषद अनुवाद अध्याय पहला ब्राह्मण पांचवा सप्तान्न सृष्टि उसका विभाग और व्याख्या ये मेधया इत्यादि मंत्र से पंचम ब्राह्मण का आरंभ होता है यहाँ अविद्या का प्रकरण है तहाँ अद्वान यह देवता अन्य है और मैं अन्य हूँ इस भावना से अन्य देवता की उपासना करता है वह का अभिमान रखने वाला पुरुष कर्म की से नियंत्रित होकर कामना से प्रेरित हो, हो मैं आगा कर्मों द्वारा देवता आदि का उपकार करने के कारण समस्त भूतों का लोक भोग्य है ऐसा पहले कहा गया जिस प्रकार एक एक करके सभी प्राणियों ने अपने कर्मो द्वारा उस लोक को भोज्य रूप से उत्पन्न किया है उसी प्रकार उस कर्माधिकारी ने भी होदि द्वारा संपूर्ण को को तथा सारे संसार को अपने भोग्य रूप से रचा इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार सारे जगत का भोक्ता और भोग्य है तात्पर्य यह है कि सभी सबके कर्ता और कार्य हैं ज्ञान के प्रकरण में आत्मिक्व के ज्ञान के लिए यही बात हम मधुविद्या के प्रसंग में कहेंगे कि सभी सबके कार्य यानी मधु है उस कर्ता ने जो होमयागा और काम्य कर्म से तथा अपने विज्ञान के द्वारा अपने भोज्य रूप से इस जगत की रचना की वह सारा जगत कार्य कारण रूप से सात प्रकार से विभक्त किया जाने पर भोज्य होने के कारण सप्तान कहलाता है इसलिए वह उन अन्नों का पिता है विनियोग के सहित इन अन्नों के संक्षेपत प्रकाशक होने के कारण ये मंत्र इनके सूत्रभूत है श्लोक पहला पिता प्रजापति ने विज्ञान और क्रम के द्वारा जिन सात अन्नों की रचना की उनमें से इसका एक अन्न साधारण है अर्थात वह सभी प्राणियों का भोज्य है भोग्य है दो अन्न उसने देवताओं को बांट दिए तीन अपने लिए रखे एक पशुओं को दिया उस पशुओं को दिए हुए अन्न में जो प्राण क्रिया करते हैं और जो नहीं करते वे सभी प्रतिष्ठित है ये अन्न सर्वदा खाए जाने पर भी क्यों नहीं होते जो इस अन्न के अक्षय भाव को जानता है वह मुखरूप प्रतीक मुखरूप प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृत का उपजीवी होता है इस विषय में ये श्लोक मंत्र है भाष्यार्थ सपना इसमें यद अजनयत इस प्रकार अजनयत क्रिया से संबंध रखने के कारण क्रिया विशेषण है मेधा प्रज्ञा बुद्धि अर्थात विज्ञान से तथा तप यानी कर्म से मेधा और तप शब्दों के वाचक ज्ञान और कर्म ही है क्योंकि इन्हीं का प्रकरण है इनसे भिन्न मेधा धारणा शक्ति और कृच्छ कृच्छ चांद्रायण तप इनके नहीं है क्योंकि यह उनका प्रसंग नहीं है यहां तो स्त्री आदि के जिसके साधन है। उस का का और इनके अरंतर ही या एवं इस वाक्य से से ज्ञान का प्रसंग है इसलिए इन शब्दों से प्रसिद्ध मेधा और तप की आशंका नहीं करनी चाहिए अतः पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा जिन सात अन्नों को उत्पन्न किया उन्हें हम प्रकाशित करेंगे इस वाक्य में तानी प्रकाशय उन्हें हम प्रकाशित करेंगे यह है मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद में मंत्रों का अर्थ गूढ़ होने के कारण प्रायः दुर्बोध होता है अतः उसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण प्रवृत्त होता है श्लोक दूसरा ये मेधया तपसा जनयत पिता इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है कि पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा ही अन्नों की उत्पत्ति की उसका एक अन्न साधारण है, अर्थ है वही इसका अन्न है। जो इसकी उपासना करता है से दूर नहीं होता क्योंकि यह अन्न मिश्र समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है दो अन्न उसने देवताओं को बाटे वेहुत और प्रहुत है इसलिए गृहस्थ पुरुष देवताओं के लिए हवन और बलिहरण करता है कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दोनों दो अन्न दर्श और पूर्णवास है इसलिए न हो एक अन्न पशुओं को दिया वह दुग्ध है मनुष्य और पशु पहले दुग्ध के ही आश्रय जीवन धारण करते हैं इसलिए उत्पन्न हुए बालक को पहले घृत चटाए या स्तनपान कराए तथा उत्पन्न हुए बछड़े को भी तुन करने वाला कहते हैं, जो क्रिया करते हैं और जो नहीं करते वे सब इस प्रतिष्ठित हैं अर्थात जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते वे सब दुग्ध में ही प्रतिष्ठित है अतः ऐसे जो कहते हैं कि एक साल तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है सो ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है उसी दिन अपमृत्ति को जीत लेता है एक साल की अपेक्षा नहीं करता इस प्रकार जानने वाला उपासना करने वाला पुरुष देवताओं को संपूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है किंतु सर्वदा खाए जाने पर भी वेअन्न क्षीण क्यों नहीं होते इसका कारण यह है कि पुरुष अविनाशी है वही पुनः पुनः इस अन्न को उत्पन्न कर देता है जो भी इस अक्षय भाव को जानता है अर्थात पुरुष ही क्षय रहित है इस अन्न को ज्ञान और कर्म द्वारा उत्पन्न कर देता है यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यक्षिण हो जाता ऐसा जो जानता है वह प्रतीक के द्वारा मुख्य है मुख के द्वारा भक्षण करता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है और अमृत का उपजीवी होता है यह फलश्रुति प्रशंसा है उपयुक्त सप्तान्ना मेधया तपसा जनयत पिता इत्यादि प्रथम मंत्र का क्या अर्थ बताया जाता है इस प्रश्न के उत्तर में यह द्वितीय मंत्र रूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थ के देवतक ही शब्द से ही उत्त मंत्र की व्याख्या करता है इसका तात्पर्य है कि इस मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध ही है तद जनयत जो उत्पन्न किया इस अनुवाद स्वरूप मंत्र से भी इसकी प्रसिद्ध अर्थकता ही प्रकाशित होती है अतः ब्राह्मण भाव से ही कहता है पिता ने विज्ञान इत्यादि कर वाक्य से कही ही गई है पूर्व ग्रंथ में यह बतलाया गया है कि दैव वित्त ज्ञान कर्म और पुत्र अपने फलभूत लोगों के सृष स्रश्ट्र, स्रष्टृत्व में साधन है तथा आगे जो कहा जाएगा वह भी प्रसिद्ध ही है अतः मेधया इत्यादि कथन उचित ही है ऐषणा भी किसी फल को ही लेकर होती है यह बात भी लोगों में प्रसिद्ध ही है एतावान्वी काम इस वाक्य से यह बतलाया गया है स्त्री आदि ही ऐसा है ब्रह्म विद्या का जो विषय है उसमें तो सबकी एकता हो जाने के कारण कामना का होना संभव ही नहीं है इस उपर्युक्त से, अविद्या जनित काम ही संसार बंधन का कारण है ऐसा दिखलाया जाने से अशास्त्रीय एवं स्वाभाविक ज्ञान कर्मों के द्वारा संसार की सृष्टि होती है यह भी प्रतिपादित ही हो जाता है क्योंकि स्थावर परंत सारा अनिष्ट फल कर्म और विज्ञान से ही होने वाला है किंतु यह शास्त्रीय साध्य साधन बतलाना इष्ट है क्योंकि ब्रह्म विद्या का विधान करने की इच्छा से उस साध्य साधन में वैराग्य बतलाना आवश्यक है यह व्यक्त और अव्यक्त रूप सारा ही संसार अशुद्ध अनित्य साध्य साधन रूप दुखमय और अविद्या का विषय है अतः इससे विरक्त हुए पुरुष के लिए ही ब्रह्म विद्या का आरंभ करना उचित है तहा का विभाग पूर्वक विनियोग बतला जाता है साधारण यह मंत्र का पद है उसका यह व्याख्यान कहा गया है अस्य अर्थात इस भोक्तृ समुदाय का वह साधारण अन्न है वह कौन सा यह जो प्रतिदिन समस्त प्राणियों द्वारा अदना भोजन किया जाता है अर्थात खाया जाता है भाव यह है कि पिता ने अन्न की रचना करके उसे समस्त भोक्ताओं के लिए साधारण अन्न नियत कर दिया वह जो समस्त प्राणियों का भरण पोषण अवस्थिति करने वाले एवं उस, उस उनसे भोगे जाते हुए इस साधारण अन्न की उपासना करता है अर्थात तत्पर होता है लोक में गुरु की उपासना करता है राजा की उपासना करता है इत्यादि प्रसंगों में तत्परता ही उपासना रूप से देखी गई है अतः तो जो प्रधानतया शरीर की स्थिति करने वाला अन्न का ही उपभोग करने वाला है अर्थात अदृष्टोत्पादक कर्म प्रधान नहीं है वह इस प्रकार पुरुष पाप यानी अधर्म से नहीं बचता अर्थात उससे छुटकारा नहीं होता ऐसा ही वह व्यर्थ अन्न का भोग करता है इत्यादि वर्ण कहता है तथा अपने लिए अन्न पाप न करे जो इन्हें बिना दिए भोजन करता है वह चोर ही है अपना अन्न खाने वाले को गर्भ की हत्या करने वाला पापी अपना पाप देकर उसका मार्जन करता है इत्यादि स्मृति वाक्य भी ऐसा ही कहते हैं वह पाप से मुक्त क्यों नहीं होता <coughs> क्योंकि जो प्राणियों द्वारा बिना बाटे खाया जाता है वह अन्न मिश्र यानी सभी का स्वधन है सबका भुज होने के कारण ही उस अन्न का मुख में दिया जाने वाला ग्रास भी दूसरे को पीड़ा देने वाला देखा जाता है क्योंकि उस पर यह मेरा है, इस प्रकार सभी की आशा बंदी रहती है अतः दूसरों को कष्ट दिए बिना उसे खाया भी नहीं जा सकता जैसा कि दुष्कृतम ही मनुष्याणाम इत्यादि स्मृति भी कहती है कि भर प्रपंच आदि का कथन है कि गृहस्थ द्वारा नित्य प्रति जो वैश्वेव नामक अन्न निकाला जाता है वही साधारण अन्न है यह मत ठीक नहीं क्योंकि समस्त प्राणियों द्वारा खाए जाने वाले अन्न के समान वैश्वेव अन्न का समस्त भुक्ताओं के लिए साधारण होना प्रत्यक्ष नहीं है और न उसके विषय में यदिदम अद्यते जो यह खाया जाता है यह वचन ही अनुकूल है इसके सिवा चांडालाव से अतिरिक्त भी कुत्ते और चांडालादि के खाने योग्य अन्न देखा जाता है अतः वहाँ जो यह अन्न खाया जाता है यह, यह वजन उचित होगा और यदि साधारण शब्द से उस अन्न को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो पिता ने उसकी सृष्टि नहीं की और उसका विनियोग भी नहीं किया ऐसा कथन का प्रसंग उपस्थित होगा पर वास्तव में समस्त अन्न उसी ने रचा है और उसी ने उनका विनियोग किया है यही सिद्धांत यहाँ इष्ट है इसके सिवा वैश्वेव संज्ञक शास्त्रोक्त कर्म करने वाले पुरुष का पाप से निवृत्त न होना युक्ति नहीं है तथा तो शास्त्रों में बलि वैश्वेव का कहीं भी प्रतिषेध नहीं किया गया है मछली पकड़ने आदि कर्मों के समान यह स्वभावतः निंदनीय भी नहीं है क्योंकि यह शिष्ट पुरुषों द्वारा निष्पन्न होने वाला है और इसके न करने पर प्रत्यवाय भी सुना गया है तथा मैं अन्न अतिथि आदि को बिना दिए अन्न भक्षण करने वाले को भक्षण कर जाता हूँ इस मंत्र के अनुसार अन्यत्र वैश्वेवन्न से भिन्न अन्न भक्षण करने में ही प्रत्यवाय होना संभव है द्वे देवान यह मंत्र का पद है पिता ने जिन दो अन्नों को रचकर देवताओं को बाटा वे दो कौन से हैं बतलाया जाता है यह अग्नि में हवन करना है और प्रहुत हवन करके बलिहरण करना है क्योंकि पिता ने ये दो अन्न हुत और प्रहुत देवताओं को दिए थे इसलिए इस समय भी गृहस्थ लोग समय पर देवताओं के लिए होम करते हैं अर्थात यह अन्न हमारे द्वारा देवताओं को दिया जाता है ऐसा मानते हुए हवन करते हैं तथा प्रजुभति चर्थात हवन करके बलिहरण भी करते हैं तथा किन्हीं दूसरों का ऐसा भी कहना है कि पिता के द्वारा देवताओं को दिए हुए दो अन्न हुत और प्रहुत नहीं है तो कौन से है दर्श पूर्णमास द्विवचन श्रवण में समानता होने से और अत्यंत प्रसिद्ध होने से हुत और प्रहुत ही वे अन्न है तो पहला पक्ष है यद्यपि हुत और प्रहुत का द्वित्व संभव है तो भी उनकी अपेक्षा श्रुति प्रतिपादित दर्श और पूर्णमास का ही देवान्न होना अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि वे मंत्रोक्त है इसके सिवा जब गौण और प्रधान अर्थ की प्राप्ति हो तो पहले प्रधान अर्थ का ही ज्ञान होगा और हत प्रभुत की अपेक्षा दर्श की ही प्रधानता है अतः द्वै देवान अभाजयत इस वाक्य से उन्हीं को ग्रहण करना उचित है यह दूसरा पक्ष है क्योंकि ये दर्श और पूर्णमास संजक अन्न पिता ने देवताओं के लिए बनाए हैं इसलिए उनकी देवार्थता का विघात न करने के लिए इष्टियाजक इष्टि यजनशील नहीं होना चाहिए इष्टि शब्द से यहाँ काम्य इष्टिया यज्ञ समझने चाहिए यह शतपथ ब्राह्मण की प्रसिद्धि है इष्टि इस पद में उकंज, ताच्छिल्य अर्थमें प्रयुक्त है अतः इसका यही है कि प्रधानतया कामुक कामनायुक्त यज्ञों यग, का आयोजन नहीं करना चाहिए पशुभ्य एकम प्रायछत पिता ने पशुओं को जो एक अन्न दिया था वह कौन सा है वह दुग्ध है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 पिता ने आरंभ में जैसे विनियोग किया था उसी के अनुसार आज भी मनुष्य और पशुगण उसी अन्न के आश्रय रहते हैं इसी से सुवर्ण की शलाका दि से घृत चटा चटाते हैं अथवा स्तनपान कराते हैं अर्थात उसके पीछे दुग्धपान कराते हैं तथा जातकर्म के अनधिकारी दूसरे मनुष्य के उत्पन्न हुए बालक को एवं मनुष्यों से भिन्न पशुओं के बछड़ों को भी यथासंभव पहले स्तन नहीं चुसाते हैं जब बछड़ा उत्पन्न होता है तो उसके विषय में यह पूछा जाने पर कि बछड़ा कितना बड़ा है यह कहते हैं कि अभी घास खाने वाला नहीं हुआ तात्पर्य अभी तक घास नहीं खाता बहुत ही छोटा है केवल दूध पीकर ही रहता है इस प्रकार जो पहले जातकर्मा आदि के घृत के आश्रय जीवन धारण करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्ध के ही आश्रय करते हैं वे सब सर्वथा दुग्ध के ही उपजीवी है क्योंकि दुग्ध का विकार होने के कारण घृत भी दुग्ध रूप ही है किंतु मंत्र में अश्वन्न सातवा होने पर भी यहां ब्राह्मण में इसकी चतुर्थ रूप से व्याख्या क्यों की गई है क्योंकि यह कर्म का साधन है अग्निहोत्रादि कर्म दुग्ध रूप साधन के ही आश्रित है और वह कर्म आगे कहे जाने वाले साध्यभूत तीन अन्नों का वित्त साध्य साधन है जैसे कि पहले बतलाए हुए दर्श और पूर्णमाश नामक अतः कर्म के पक्ष में होने के कारण इसका कर्म के साथ मिलकर उपदेश किया जाता है दर्श पूर्ण के साथ साधनत्व में समानता होने के कारण इसका उनके साथ अर्थ में भी संबंध है इसलिए केवल पाठ का अनंतर्य इनके अर्थ क्रम में अंतर डालने का कारण नहीं हो सकता इस प्रकार व्याख्या करने से समझ में भी सुगमता होती है साधन भूत अन्नों की व्याख्या एक साथ सुगमता से की जा सकती है और इस प्रकार व्याख्या करने पर अनायास ही उनकी प्रती हो जाती है जो कोई प्राण क्रिया करता है और जो नहीं करता वह सब उसी में प्रतिष्ठित है इस वाक्य का क्या तात्पर्य है सो बतलाया जाता है उस दुग्ध रूप प्राणन करता है अर्थात से युक्त है और और जो स्थावर, आदि वैसे नहीं है। वे सब यानी अध्यात्म, और रूप सारा ही जगत प्रतिष्ठित है यहाँ प्रसिद्ध के देवता ही शब्द से ही इनकी व्याख्या की गई है किंतु दुग्ध द्रव्य सब की प्रतिष्ठा किस प्रकार है क्योंकि उसमें कारणत्व की उपपत्ति है अग्निहोत्रादि कर्म से संबंध होना ही उसका कारणत्व है अग्निहोत्रादी की आहुतियों व्यवस्तित है। ही शब्द से इसकी व्याख्या करना उचित ही है ब्राह्मण्तरो में जैसा कहा है कि एक संवत्सर पर्यंत दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है तो यहाँ संवत्सर से 360 अथवा 720 सौ बीस आहुतियां अभिप्रेत है वे संवत्सर के दिन रातुर्वेदोक्त इष्ट का रूप होकर संवत्सर रूप अग्नि प्रजापति को प्राप्त करते हैं ऐसी भावना करके एक वर्ष तक हवन करने वाला पुनर्मृत्यु को जीत लेता है अर्थात यहाँ से मरकर देवताओं में जन्म लेकर फिर नहीं मरता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 सर्वदा श्रुति का अर्थ किया जाता है जब पिता के द्वारा जाकर सात अन्न अलग अलग भक्ताओं को बांटे गए थे तभी से वे सर्वदा निरंतर उन भक्ताओं द्वारा खाए जा रहे हैं क्योंकि उन अन्नों के कारण ही उनकी स्थिति है कृतक वस्तु का क्षय होना उचित ही है अतः उनका भी होना युक्त, युक्त ही है किंतु किंतु नहीं जान पड़ते। होते नहीं जान पड़ते, पड़ते, होते क्योंकि संसार अक्षय रूप से ही स्थित दिखाई देता है उनके इस अक्षय का कोई कारण होना चाहिए अतः यह प्रश्न होता है कि वे क्षीण क्यों नहीं होते इसका उत्तर यह है पुरुषों व अक्ष जिस प्रकार पहले यह पिता विज्ञान और स्त्री आदि के संबंध से होने वाला द्वारा का रचयिता और और भुक्ता भुक्ता था। उसी प्रकार जिन्हें वे अन्न वे वे दिए गए हैं, हैं, भी भी भी उन के होते हुए भी। उनके पिता ही क्योंकि विज्ञान कर्म के द्वारा उन अन्नों को उत्पन्न करते हैं इसी से यह कहा जाता है कि पुरुष जो अन्नों का भुक्ता है वह अक्षिति यानी उनके अक्षय का कारण है उसका औचित्व किस प्रकार है सो बतलाया जाता है क्योंकि वह इस खाए जाने वाले कार्यकरण रूप एवं इसमक सात प्रकार के को पुनः पुनः बार बार धिया, धिया, तत, तत में होने वाली तत, तत से और कर्मों यानी वाक मन और शरीर की चेष्टाओं से उत्पन्न कर देता है यदि वह इस उपरयुक्त सप्तविध अन्न को विज्ञान और कर्मों के द्वारा एक क्षण भी उत्पन्न न करे तो निरंतर खाए जाने वाले खाए जाने के कारण वह विच्छिन्न यानी क्षीण हो जाए अतः जिस प्रकार वह पुरुष अन्नों का निरंतर भक्ता है उसी प्रकार अपनी बुद्धि और कर्म के अनुसार उन्हें उत्पन्न भी करता है अतः निरंतर करता होने के कारण पुरुष अक्षीति है इसी से निरंतर खाए जाने पर भी वे अन्न क्षीण नहीं होते ऐसा इसका तात्पर्य है यह प्रज्ञा और क्रिया से लक्षित परंपरा पर हो साध्य तथा साधन रूप से वर्तमान एवं कर्म का यह संपूर्ण जड़ चेतनमय संसार क्षणिक अशुद्ध असार नदी के प्रवाह और दीपक की ज्योति के समान अस्थिर कदली स्तंभ के समान असार तथा फेन मृगतृष्णा जल और स्वप्नादि के समान असत्य होकर भी जिनकी दृष्टि इसमें आ सकता है उन बहिर्मुख लोगों को, को ही स्थिर नित्य और सा दिखाई देता है क्योंकि परस मिल परस्पर मिलकर रहने वाले नाना प्राणियों के अंत कर्मो एवं उनकी वासनाओं की परंपरा से आबद्ध हो सुस्थिर जान पड़ता है उससे वैराग्य कराने के लिए ही श्रुति ऐसा कहती है धिया धिया जनयते इत्यादि जो इससे इस अध्याय से लेकर ब्रह्म विद्या करनी है जो वैताम वेद इस मंत्र से आगे कहे जाने वाले तीन अन्नों को अन्नों की भी इस समय व्याख्या कर दी गई है ऐसा मानकर उनके यथार्थ स्वरूप के विज्ञान के फल का उपसंहार किया जाता है जो भी इस अक्षित अर्थात ऊपर बतलाए हुए अक्षय के हेतु को की पुरुष ही है, वही तत्त बुद्धि और कर्मों से इस अन्न को उत्पन्न करता है यदि वह उत्पन्न न करे तो यह निश्चित निश्चय क्षीण हो जाए ऐसा जानता है वह प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है अब तो सो मुख, क्षण करता है अन्न के प्रति गौण होकर नहीं अज्ञानी की तरह ज्ञानवान अन्नों का आत्मभूत नहीं होता वह भुगता ही रहता है भोज्यता को प्राप्त नहीं होता तथा स देवानी ग ऊर्जा ऊर्जमोपजीवती वह देवानी गच्छती देवात्म भाव को प्राप्त होता है और ऊर्जा यानी अमृत का उपजीवी होता है ऐसा जो कहता है वह उसकी प्रशंसा है इसका कोई दूसरा अपूर्व अर्थ नहीं है आत्मा के तीन अन्न और उनका आध्यात्मिक विवेचन कर्म के लिए फलभूत जिन तीन अन्नों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे कार्य तथा विस्तीर्ण विषय से से संबद्ध होने के कारण अलग और उनके अपेक्षा उत्कृष्ट है व्याख्या के लिए इस ब्राह्मण की समाप्ति पर्यंत आगे का ग्रंथ है श्लोक तीसरा उसने तीन अन्न अपने लिए अर्थात मन वाणी और प्राण इन्हें उसने अपने लिए किया मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैंने नहीं देखा मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैंने नहीं सुना ऐसा जो मनुष्य कहता है इससे निश्चय होता है कि वह मन से ही देखता है और मन से ही सुनता है काम संकल्प संचय श्रद्धा अश्रद्धा धृति धारणा शक्ति अधृति लज्जा बुद्धि भय ये सब मन ही है इसी से पीछे से स्पर्श किए जाने पर मनुष्य मन से जान लेता है जो कुछ भी शब्द है वह वाक ही है क्योंकि यह अभिधेय के पर्यवसान में अनुगत है इसलिए प्रकाश नहीं है प्राण अपान उदान समान और अन ये सब प्राण ही है यह आत्मा शरीर एतन्मय अर्थात वांगमय मनोमय और प्राणमय ही है भाष्यार्थ त्रिण्त्मन ही अकृत इस मंत्र का क्या अर्थ है सो बतलाया जाता है मन वाक और प्राण ये तीन अन्न हैं। उन मन वाक मन प्राण और वाक को पिता ने प्रथम उत्पन्न कर उन्हें अपने लिए नियत किया। उनमें मन के अस्तित्व और स्वरूप के विषय में संदेह है इसलिए श्रुति कहती है श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों से भिन्न मन भी है क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि कभी कभी पुरुष बाह्य इंद्रिय विषय और आत्मा का संबंध रखते हुए भी अपने सामने के विषय को ग्रहण नहीं करता तथा पुछ, यह पर कि क्या तूने रूप देखा था कहता है मेरा मन अन्यत्र चला गया था अतः मैं अन्यत्र मना था इसलिए नहीं देखा तथा यह पूछने पर कि क्या तूने मेरा वचन सुना था कहता है मैं अन्यत्र मना था इसलिए नहीं सुना अतः जिसकी सन्नति न होने पर रूपादि के ग्रहण में समर्थ नेत्र आदि के होते हुए भी उन्हें अपने अपने विषय का संबंध होने पर रूप एवं शब्द आदि नहीं होता और जिसके रहते हुए वह वह होता है वह उन नेत्रादि से भिन्न समस्त इंद्रियों के विषय से संबंध रखने वाला मन नाम का अंतकरण है ऐसा ज्ञात होता है अतः सब लोग मन से ही देखते हैं और मन से ही सुनते हैं क्योंकि उसके होने पर दर्शनादि नहीं होती इस प्रकार मन का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर उसके स्वरूप के विषय में यह कहा जाता है काम, स्त्री, संबंध की अभिलाषादी संकल्प सम्मुखस्त विषय की शुक्ल नीलादि भेद से विशेष कल्पना करना विचित्रता, संशय ध्यान श्रद्धा जिनका फल अदृष्ट है उन कर्मों और देवता दी में आस्तिकता का भाव रखना अश्रद्धा इससे विपरीत भाव रखना ध्रुति धारण अर्थात देहादि के शिथिल होने पर उन्हें संभाल के रखना अध्रुति इसके विपरीत होना री, लज्जा धी बुद्धि और भी भय इत्यादि प्रकार के ये सब भाव मन ही है ये सब मन अर्थात अंतकरण के रूप है मन के अस्तित्व के विषय में एक दूसरा भी कारण बताया जाता है इससे भी मन नामक अंतकरण की सत्ता है क्योंकि नेत्र के सामने न आकर किसी के द्वारा पीठ पर स्पर्श किए जाने पर मनुष्य विवेक द्वारा यह जान लेता है कि यह स्पर्श हाथ का है या का है है। या यदि विवेक करने वाला मन नहीं है तो त्वचा तो मात्र से ऐसा विवेक ज्ञान कैसे हो सकता है जो उस विवेक ज्ञान का कारण है वह वही मन है अतः साराश यह है, है कि मन है और उसका स्वरूप भी ज्ञात हो गया। यहां कर्मों के फलभूत मन, वाक और अधिभूत और प्राण अधिभूत अधिदेव तीनों की व्याख्या करनी है। उसमें से वाक, मन और प्राणों में से मन की व्याख्या तो कर दी गई अब वाक का वर्णन करना है इसलिए आरंभ किया जाता है लोक में प्राणियों द्वारा तालु आदि से व्यक्त होने वाला जितना भी वर्णादि रूप शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे या के कारण होने वाला और भी जो कोई शब्द है, है। सब वाक वाक ही है। यह तो वाक का स्वरूप बतलाया गया अब उसका कार्य बतला, जाता है क्योंकि यह वाक अंत अभिधेयावसान, अर्थात अभिधेय निर्णय के आयुत्त, यानी अनुगत आयत्त यानी अनुगत है किंतु यह अभिधैया के समान स्वयं प्रकाश्य नहीं है यह तो अभिधैया को प्रकाशित करने वाली ही है क्योंकि दीपकादि के समान यह प्रकाश स्वरूपा ही है दीपकादि का प्रकाश किसी अन्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता अतः उसके ही समान वाक भी प्रकाशिका ही है वह स्वयं किसी के द्वारा प्रकाश्य नहीं है इस प्रकार श्रुति अनवस्था दोष की निवृत्ति कराती है क्योंकि यह वाक प्रकाशय नहीं है तात्पर्य यह है कि प्रकाशकत्व ही वाक का कार्य है अब प्राण का वर्णन किया जाता है प्राण मुख और नासिका में संचार करने वाली जो वायु की हृदय तो परंत वृत्ति है वह प्रणयन बहिर्गमन के कारण प्राण कहलाती है अपान मलमुत्र को नीचे की ओर ले जाने के कारण वायु की जो नाभि स्थान तक रहने वाली अधो वृत्ति है वह अपान है व्यान व्यायान कर्मा व्यान है यह प्राण और अपान की संधि है तथा बल्कि अपेक्षा रखने वाले कर्मों का कारण है उदान जो उत्कर्ष पुष्टि और ऊर्ध्वगमन प्राणोक्रमण आदि का हेतु है तथा जिसका पादतल से लेकर मस्तक स्थान एवं ऊपर की ओर गति है वह उड़ान है। समान खाए पिए पदार्थों का समीकरण करने के कारण अन्न को पचाने वाला उदरस्थ वायु समान है अन यह इस विशेष वृत्तियों की सामान्यभूत तथा देह की सामान्य चेष्टा से संबंध रखने वाली वृत्ति है इस प्रकार यह उपयुक्त प्राण आदि समस्त वृत्ति समुदाय प्राण ही है प्राण इस शब्द से वृत्तिमान आध्यात्मिक वायु कहा गया है इसके कर्म की व्याख्या तो उसके वृत्ति भेद के प्रदर्शन से ही कर दी गई इस प्रकार मन वाक और प्राणसिक आध्यात्मिक अन्नों की व्याख्या की गई यह एक इनका विकार अर्थात इन प्राजापत्य वाक मन और प्राण से आरब्ध है यह कौन है यह जो भूत और इंद्रियों का संघात आत्मा यानी पिंड है जो अविवेकियों द्वारा स्वरूप से माना गया है सामान्य रूप से एतन्मय इस प्रकार कहे हुए को ही वामय मनोमय एवं प्राणमय ऐसा कहकर स्पष्ट किया गया है अन्नो का विस्तार। अन्नो का विस्तार, विस्तार कहा जाता है लोक तीनों लोक यही वाक ही लोक है।, मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह स्वर्गलोक है भाष्यर्थ भू भूव और स्व नामक तीनों लोक ये वाक मन और प्राण ही है उनका विशेष रूप इस प्रकार है वाक् ही यह लोक है मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह स्वर्गलोक है इसी प्रकार श्लोक तीनों वेद यही ही है वाक्युर्ग्वेद है मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है श्लोक छवा देवता पितृगण और ये मनुष्य यही ही है वाक देवता है मन पितृगण है और प्राण मनुष्य है श्लोक सातवा पिता माता और प्रजा यही है मन पिता है वाक माता है और प्राण प्रजा है त्रयो वेदाह इत्यादि वाक्यों का अर्थ सरल है श्लोक आठवा विज्ञात और अविज्ञात ये ही है जो कुछ विज्ञात है पश्चात विज्ञात विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही है उनका विशेष रूप इस प्रकार है जो कुछ विज्ञात विश्व स्पष्ट रूप से ज्ञात है वह वाक का रूप है उसमें श्रुति स्वयं ही हेतु बदलती है प्रकाश स्वरूप होने के कारण वाक ही विज्ञाता है जो दूसरों को विज्ञापित करती है वह स्वयं किस प्रकार हो सकती है हे सम्राट वाणी से ही बंधु की पहचान होती है ऐसा आगे चलकर श्रुति कहेगी भी वाक्य की विशेषता को जानने वाले के लिए यह फल बतलाया जाता है वाक्य इसका उपयुक्त वाक्य विभूति को जानने वाले का उसकी विज्ञात होकर अवन यानी पालन करती है अर्थात वह विज्ञात रूप से ही इसका अन्न होती भोज्यता को प्राप्त होती है तथा श्लोक न जो कुछ विजिज्ञास्य है वह मन का है वह ही विजिज्ञास्य है मन विजिज्ञास होकर इसकी रक्षा करता है वह शर्थ जो कुछ विजिज्ञास यानी विस्पष्ट जानने के लिए इष्ट है वह सब मन का रूप है क्योंकि मन ही संदेह योग्य स्वरूप वाला होने के कारण विजिन्यास है पहले ही के समान मन की विभूति को जानने वाले का फल बतलाया जाता है मन उसका विजिज्ञास होकर उसकी रक्षा करता है अर्थात वह विजिज्ञास स्वरूप से ही उसके अन्नत्व को प्राप्त होता है तथा श्लोक दसवा जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का स्वरूप है प्राण ही अविज्ञात है प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान का अविषय है केवल संदेह योग्य ही नहीं है वह प्राण का रूप है प्राण ही अविज्ञात है क्योंकि अनिरुक्त श्रुति से प्राण अविज्ञात रूप ही है इस प्रकार विज्ञात विजिज्ञास और अविज्ञात भेद से वाक मन और प्राण का विभाग निश्चित हो जाने पर त्रय इत्यादि निर्देश केवल केवलिक वचन से प्राप्त ही है सर्वत्र आदि का ही रूप देखा जाता है अतः इनका नियम श्रुतिवचन से ही माना जाता है प्राण का द्रुप होकर इसकी रक्षा करता है अर्थात प्राण अविज्ञात रूप से ही इसका अन्न होता है जिसके उपकार के विषय में शिष्य एवं पुत्र को संदेह और अज्ञान रहता है ऐसे गुरु और पिता आदि लोक में देखे जाते हैं इसी प्रकार संदेह और अविज्ञात मन एवं प्राण का भी अन्न होना संभव है आत्मार्थ अन्नों का आदिदैविक विस्तार इस प्रकार वाक मन और प्राण के आदिभौतिक विस्तार की व्याख्या तो कर दी गई अब यहाँ से आदिदैविक विषय आरंभ किया जाता है तो वह उस वाक का पृथ्वी शरीर है और यह अग्नि ज्योतिरूप है हाँ, जितनी वाक है है उतनी ही पृथ्वी और उतना ही यह अग्नि है प्रजापति के अन्न रूप से प्रस्तुत हुए उस वाक का पृथ्वी शरीर यानी बाह्य आधार है तथा पृथ्वी का आधे भूत यह पार्थिव अग्नि उसका ज्योति रूप यानी प्रकाशात्मक करण है प्रजापति की वाक दो प्रकार की है एक कार्य आधार और अप्रकाश रूप तथा दो कर्ण आधे और प्रकाश रूप दोनों पृथ्वी और अग्नि प्रजापति की वाक ही है उतने में, में कार्यभूता पृथ्वी भी उतनी ही है तथा उतना ही अग्नि है अर्थात ज्योति रूप से पृथ्वी में प्रविष्ट आधेय और कर्ण रूप अग्नि भी उतना ही है आगे के पर्यायों में भी ऐसा ही समझना चाहिए लोक है, तथा जितना मन है उतना ही दुलोक और उतना ही वह आदित्य है वे आदित्य और अग्नि मिथुन पारस्परिक संसर्ग को प्राप्त हुए तब प्राण उत्पन्न हुआ वह इंद्र है और वह असपत्ना शत्रुहीन है दूसरा अर्थात प्रतिपक्षी भी सपत्न हो जाता है जो ऐसा जानता है उसका सपत्न नहीं होता तथा तो प्राजापत्यन्न रूप से कहे हुए इस मन का देव, दिलोक शरीर कार्य अर्थात आधार है और वह आदित्य जो के रूप कर्ण यानी आधेय है उनमें जितना परिमाण वाला अध्यात्म और अधिभूत मन है उतने विस्तार वाला, अर्थात, उतने वाला अर्थात ही परिमाण मन के ज्योति रूप, रूप से व्यवस्थित है, तथा उतना ही वह रूप करण यानी आधेय आदित्य है वे अग्नि और आदित्य अर्थात आधिदेविक वाक और मन माता पिता है वे दोनों मिथुन अर्थात एक दूसरे के साथ संसर्ग को प्राप्त हुए पितृस्थानी आदित्य रूप मन प्रसूत और मातृस्थानीय अग्नि रूपवाणी से प्रकाशित कर्म करूंगा ऐसे अभिप्राय से प्रति के पृथ्वी और चेष्टारूप कर्म के लिए प्राण और वायु हुआ जो उत्पन्न हुआ वह इंद्र परमेश्वर था वह केवल इंद्र ही नहीं था असपत्न अर्थात जिसका कोई सपत्न न हो ऐसा भी था किन्तु सपत्न किसे कहता है द्वितीय अर्थात जो प्रतिपक्ष भाव को प्राप्त हो वह दूसरा व्यक्ति ही सपत्न कहलाता है अतः वाक और मन उससे अन्य होने पर भी उसके सपत्नत्व को प्राप्त नहीं है वे तो अध्यात्म मन और वाक के समान प्राण के गति प्राण के प्रति गौण भाव को प्राप्त है तथा प्रसंग प्राप्त असपत्न विज्ञान का फल यह है जो इस प्रकार उपयुक्त प्राण को जानता है, उस विद्वान का कोई यानी प्रतिपक्षी नहीं होता। आत्मार्थ अन्नो की और अनंत रूप से उपासना करने का फल श्लोक रह तथा इस प्राण का जल शरीर है वह चंद्रमा ज्योतिरूप है तथा जितना प्राण है उतना ही जल है और उतना ही वह चंद्रमा है वे ये सभी समान है और सभी अनंत है जो कोई इन्हें अंतमान समझ उपासना करता है वह अंतमान लोक पर जय प्राप्त करता है और जो इन्हें अनंत समझ उपासना करता है वह अनंत लोक पर जय प्राप्त करता है तथा इस प्रसंग प्राप्त प्रजापति का प्राण अभी प्रजा रूप से बतलाये हुए प्राण का नहीं जल शरीर कार्य अर्थात करण का आधार है तथा पूर्ववत वह चंद्रमा ज्योतिरूप है वह जितना प्राण है अर्थात अध्यात्मादि भेदों में जितने परिमाण वाला प्राण है उतनी व्याप्ति वाला अर्थात उतने ही परिमाण वाला जल है और उतना ही वह जल के आधेय उस जल में अनुप्रविष्ट उसका कारणभूत अध्यात्म और अधिभूत चंद्रमा है वह भी उतनी ही व्याप्ति वाला है ये ही वे पिता के द्वारा पांग कर्म से रचे हुए वाक मन और प्राणस्य तीन अन्न है सारा अध्यात्म और अधिभूत जगत इनसे व्याप्त है इनसे भिन्न कार्य और कर्णरूप कोई भी पदार्थ नहीं है ये सब मिलकर ही प्रजापति है ये उस सब को प्राप्त व्याप्त करके स्थित है अतः ये अनंत है अर्थात संसार की स्थिति पर रहने वाले हैं, क्योंकि कार्य और करण को छोड़कर संसार अन्य कुछ नहीं जाना जाता और यह हाँ ही जा चुका है कि ये कार्यकरण रूप रूप जो कोई प्रजापति के इन अंतमान समझकर अधिभूत से उपासना करता है वह तो उस उपासक के अनुरूप फल अंतमान लोक को ही जीतता है अर्थात वह प्रचिन्न रूप से ही उत्पन्न होता है इनका आत्मभूत नहीं होता और जो इन्हें अनंत सर्वात्मक समस्त प्राणियों के आत्मभूत अर्थात अपरिचिन रूप से उपासना करता है वह अनंत लोक पर ही विजय प्राप्त करता है तीन प्रजापति का पांगतकर्म से, से सात अन्नों को उत्पन्न कर उनमें से तीन अपने लिए निश्चित किए यह ऊपर कहा गया पांगकर्म के फलभूत उन अन्नों की व्याख्या कर दी गई किंतु वे पांगत के फल किस प्रकार है सो बतलाया जाता है क्योंकि उन तीन अन्नों में भी पांगतता देखी जाती है इसलिए वे पांग है कारण वित्त और कर्म की भी उनमें संभावना है उनमें पृथ्वी और अग्नि माता है उज्जलोक और आदित्य पिता है इन दोनों के बीच में जो यह प्राण है वह प्रजा है यह तो ऊपर व्याख्या की जा चुकी अब उनमें वित्त और कर्म की संभावना दिखानी है इसलिए आगे का ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है लोक चौदहवा वह यह तीन अन्नरूप संवत्सर प्रजापति सोलह कलओ वाला है उसकी रात्रिया ही पंद्रह कला है इसकी सोलह भी कला ध्रुवा नित्य ही है वह रात्रियों के द्वारा ही शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है तथा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है अमावस्या की रात्रि में वह इस सोलह भी कला से इन सब प्राणियों में अनुप्रविष्ट हो फिर दूसरे दिन प्रातः काल में उत्पन्न होता है अतः इस रात्रि में किसी प्राणी के प्राण का विच्छेदन न करें यहाँ तक कि इसी देवता की पूजा के लिए इस रात्रि में गिरगिट के भी प्राण न लेष संवत्सर यहा जिस रूप प्रजापति का प्रसंग है उसी का संवत्सर रूप से विशेषता निर्देश किया जाता है वह यह संवत्सर संवत्सरात्मा अर्थात कालरूप प्रजापति षोडश कल है जिसकी षोड सोलह कलाए अर्थात अवय हो उसे शकल कहते है उस काल स्वरूप प्रजापति की रात्रिया हो रात्र अर्थात तिथिया ही पंद्रह कलाएं हैं, तथा इस प्रजापति की सोलह भी अर्थात सोलह संख्या की पूर्ति करने वाली कला ध्रुव नित्य व्यवस्थिता है वह रात्रियों अर्थात कला रूप से कही हुई तिथियों से ही पूर्ण और अपक्षीर्ण होता है वह चंद्रमा प्रजापति शुक्ल पक्ष में प्रतिपद आदि से बढ़ता है वह बढ़ती हुई कलाओं से तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पूर्णमासी को पूर्ण मंडलाकार न हो जाए तथा क्षीण होती हुई उन्हीं कलाओं के द्वारा कृष्ण पक्ष में तब तक क्रमशः क्षीण होता जाता है जब तक की अमावस्या में एक ध्रुवा ही शेष न रह जाए वह काल स्वरूप प्रजापति अमावस्या में रात के समय जो एक ऊपर बदलाई हुई ध्रुवा नाम की कला रहती है उसे सोलहवीं कला के द्वारा इन समस्त प्राणधारी अर्थात प्राणी समुदाय में प्रवेश कर जो जल पीता है और जो औषधि खाता है उन सभी में औषधि रूप से व्याप्त हो अमावस्या की रात्रि और, और वाक जाया माता है उन दोनों माता पिताओं की प्रजा प्राण है चंद्रमा की तिथिया यानी कलाय वित्त है क्योंकि वे वित्त के समान वृद्धि और ह्रास रूप धर्मवादी है तथा उन कला अवय रूप कलाओं का जगत के परिणाम में हेतु होना कर्म है इस प्रकार यह संपूर्ण प्रजापति मेरे जाया हो, फिर मेरे प्रजापति प्रजा रूप से उत्पन्न हो, हो, मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूं। इस प्रकार की के अनुसार ही पांग कर्म का फलभूत हो जाता है लोक में भी ऐसी ही स्थिति है कि कार्य कारण का अनुवर्ति होता है क्योंकि इस रात्रि में यह चंद्रमा अपनी धुआ के सहित समस्त प्राणी समुदाय में अनुप्रविष्ट होकर विद्यमान रहता है इसलिए इस अमावस की रात में प्राणी थरी यानी प्राणी के प्राण का विच्छेद न करे अर्थात प्राणी को न मारे यहाँ तक कि गिरगिट के भी प्राण न ले गिरगिट पापी प्राणी है इसलिए यह सोचकर कि यह देखने से भी अमंगल रूप है प्राणी स्वभाव से ही इसे मार डालते है यहाँ उसकी भी हिंसा का निषेध है शंका परंतु अहिंसन सर्वभूतानी इस वचन के अनुसार हिंसा तो सामान्यतः प्रतिशिध ही है फिर यहां उसका अलग क्यों किया गया? समाधान हाँ, प्रतिशिध है तथापि यहाँ जो श्रुति का कथन है वह अमावस्या से भिन्न समय में सब प्राणियों की अथवा केवल गिरगिट की हिंसा का प्रतिप्रसव प्रसव विशेष विधान करने के लिए नहीं है तो फिर किस उद्देश्य है इस सोम देवता की अपचिति अर्थात पूजा के लिए ही यह कथन है ही कल संवत्सर प्रजापति है श्लोक पंद्रहवा जो भी यह सोलह कलाओं वाला संवत्सर प्रजापति है वह यही है जो कि इस प्रकार जानने वाला पुरुष है वित्त ही उसकी पंद्रह कलाएं हैं तथा आत्मा शरीर ही उसकी सोलहवीं कला है वह वित्त से ही बढ़ता और क्षीण होता है हैथक्र की नाभि रूप है और वित्त प्रदि रथ चक्र का बाहर का घेरा नेमी है इसलिए यदि पुरुष सर्वस्वहरण के कारण ह्रास को प्राप्त हो जाए किंतु शरीर से जीवित रहे तो यही कहते हैं कि केवल प्रधि से ही क्षीर्ण हुआ है, जो भी वाला परोक्ष रूप से कहा गया है। उसे अत्यंत परोक्ष ही नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह प्रत्यक्ष यही उपलब्ध होता है वह यह कौन है जो उपयुक्त रूप आत्मभूत प्रजापति को जानता है वह इस प्रकार जानने वाला पुरुष वह समानता के कारण प्रजापति है सो बतलाया जाता है उस इस प्रकार जानने वाले पुरुष की गौ आदि वित्त ही पंद्रह कलाएं है क्योंकि वे वित्त वृद्धि रा, रास धर्म वाले हैं और कर्म भी उस वित्त से ही साध्य है उसकी पूर्णता के लिए इस विद्वान का आत्मा यानी पिंड ही ध्रुवस्थानिया या सोलह कला है वह चंद्रमा के समान वित्त से ही बढ़ता और अपक्षीण होता है यह लोक में प्रसिद्ध है वह यह नभ्य है नाभ्य हितमअवा के अनुसार जो नाभि नाभि के लिए अथवा की योग्यता रखता हो उसे चक्र का मध्य भाव्य है वह कौन यह जो आत्मा पिंड है वित्त यानि बाह्य परिवार रूप है जैसे कि के अरे और नेमी आदि अतः यद्यपि सर्वज्ञा सर्वस्वापहरण होने से पुरुष पुरुषहीन हो जाता है ग्लानि को प्राप्त हो जाता है तथापि यदि वह चक्र की नाभिस्थानीय अपने देह पिंड से जीवित है तो लोग यही कहते हैं कि यह प्रदी, यानी बाह्य परिवार से चला गया अर्थात क्षीण हो गया जिस प्रकार की अरे और नेमि से रहित चक्र तात्पर्य यह है कि यदि वह जीवित रहता है तो रथ की नेमी रूप धन से फिर भी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है लोकत्रय की प्राप्ति के साधन तथा देवलोक की उत्कृष्टता का इस प्रकार वित्त और विद्या संयुक्त के द्वारा प्रजापति रूप है, इसकी व्याख्या कर दी गई उसके पीछे परिवारस्थानीय स्त्री आदि वित्त का वर्णन किया गया वहां पुत्रकर्म और अपर विद्या का सामान्य रूप से लोक प्राप्ति में साधन होना मात्र विदित होता है पुत्रादि लोक पुत्रादि का लोक रूप फल प्रति विशेष संबंध होने का नियम नहीं जान पड़ता वह पुत्रादि साधनों का साध्य विशेषो के साथ संबंध बतलाना है इसलिए आगे की खंडिका रची जाती है श्लोक सोलहवा अच्छा। अथा मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक यही तीन लोक है वह यह पितृ वह यह मनुष्यलोक पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है किसी अन्य कर्म से नहीं तथा पितृलोक कर्म से और देवलोक विद्या से जीते जाते हैं लोकों में देवलोक ही श्रेष्ठ है इसलिए विद्या की प्रशंसा करते हैं भाषा अथ यह शब्द वाक्यारंभ के लिए है त्रयोवाव इसमें वाव निश्चार्थक है शास्त्रोक्त तो साधन से प्राप्त होने योग्य तीन ही लोक है न इससे कम है न अधिक वे कौन से है सो बतलाये जाते हैं मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक उनमें वह यह मनुष्य रूप पुत्र रूप साधन के द्वारा ही जीता जा सकने के योग्य जीतने के लायक अर्थात साध्य प्राप्त करने के योग्य है वह पुत्र द्वारा किसी प्रकार प्राप्त वह है सो आगे बतला देंगे किसी अन्य कर्म अथवा विद्या से नहीं यहाँ विद्यावा अथवा विद्यासे यह वाक्यशेष है अग्निहोत्र आदि रूप केवल कर्म से पितृलोक जीतने योग्य है पुत्र से अथवा विद्या से नहीं तथा विद्या से देवलोक प्राप्त होने योग्य है पुत्र से अथवा कर्म से नहीं तीनों लोकों में देवलोक ही श्रेष्ठ यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है अथा उसका साधन होने से विद्या की प्रशंसा करते हैं ब्राह्मण पांचवा भाग पहला समाप्त